शांति शांति शांति कान से चलेक्चितंत्र वस्तु तद प्रमाणकम तथा इसकी टीका चली भाष्य हो गया था यहाँ पहले केची देहु हो गया था हाँ केची दयाह कोई कहते हैं ज्ञान के साथ ही अर्थ होता है जैसे सुख भोग्य है ज्ञान के साथ ही होता है इस प्रकार विषय जितने हैं भोग्य होने के कारण ज्ञान के साथ ही है ऐसा कह करके ते एतःया द्वारा साधारणत्व बाधमाना ज्ञान के साथ ही अर्थ कहने से जिसका ज्ञान उसके लिए अर्थ अन्य के लिए नहीं है अन्य को ज्ञान नहीं तो जिस जब ज्ञान होगा उसके लिए अर्थ है तो कोई भी वस्तु विषय साधारण नहीं है साधारणत्व बाधमान तो जिस समय ज्ञान होगा उसी समय है तो पूर्व क्षण में विषय नहीं था ज्ञान के पश्चात क्षण में भी, भी नहीं रहेगा पूर्वतर पूर्वतरेषु शु क्षण वस्तु रूप में अपहन्न हुते अपहन करते हैं इसके लिए उत्तर देते हैं नईकचित न एक चित्त तंत्रम वस्तु प्रमाणकम तदा किम सद एक चित्त तंत्रम वस्तु न एक चित्त के अधीन ही ज्ञान के अधीन ही वस्तु है ज्ञान नहीं तो वस्तु नहीं ये बात नहीं जो चित्त है प्रमाणकम तदा किम सिया चित्त जो अन्य से ग्रहण नहीं होता है वो भी चित्त भी अप्रमाण को हो जाएगा तो वह किम से मतलब वस्तु नहीं रहेगी बस टीका में यद्य घट्राही चित्तम यहाँ तक तो हो गया था टीका में यद्य घट्राही चित्तम घट को ग्रहण करने वाली चित्त है तद यदा पट्ट्रव्य व्यग्रतया न घटे वर्तते एक चित्त से घटका कराना ग्रहण हुआ जिस समय उसी चित्त घट में नहीं है घटों का विषय नहीं करता है क्यों नहीं करता है पटक द्रव्य व्यग्रतया पटक द्रव्य में चित्त व्यग्र हो गया पट द्रव्य प्राप्त करने के देखने के लिए उधर व्यग्र हो गया चित्त उसमें लग गया अन्यत्र चित्त जो चल गया विरुद्धम अग्रम यसे तद विरुद्धम अग्रम एक अग्र तो में था किंतु उधर चला गया अग्रह उसका अग्रह विरुद्ध हो गया घट से भिन्न पट में चला गया जब चित्त का आग्रह पट में चला गया पट्टिषय का चित्त हो गया तो घटे न बरता थे विवेक विषय मासित अथवा विवेक भी विषय विवेक को विषय करने वाला चित्त हो गया घटा घटापट छोड़ करके प्रकृति पर स्विवेक करने वाला चित्त हो गया तद निधम समाप्त है विवेक निरोध को प्राप्त करता है चित्त तथा घट ज्ञान सेवा विवेक ज्ञान सेवा पटकाल में घट ज्ञान नहीं रहा अथवा जब निरोध हो गया तो ज्ञान भी नहीं रहा अन्य अवस्था में विवेको वटो वा, वा ज्ञान भेदमात्र जीवन विवेक जो चित्त का विषय विवेक हो अथवा घट हो तो ज्ञान विशेष मात्र है जीवन ज्ञान भेदमात्रम जीवनम यश ज्ञान तो है तो वस्तु है ज्ञान के बिना वस्तु नहीं है जब पट को देखने लगा घट नहीं रहा तो समाज निरोधक प्राप्त तो कर लिया तो विवेक भी नहीं रहेगा तो विवेक हो घट हो ज्ञान विशेषक मात्र को आश्रय करता है उसका जीवन ज्ञान भेदमात्र जीवनम यश्य ज्ञान है तो विषय है नहीं तो नहीं है जिस समय से ज्ञान नहीं है तो ना तनाशा तो नष्ट तो फिर ज्ञान नष्ट हो गया घट विषय हो गया ज्ञान नहीं रहा विवेक के विषय ज्ञान नहीं रहा समाधि अवस्था में तो तन्नाशा तो नष्ट फिर नष्ट हो गया विषय इस चित्त चित्तंत्र भाष्य में एक चित्त तंत्र चेत वस्तु सियाद तदा कदाचित व्यग्रे निवा स्वमेंग तेना परामृष्ट अ विषयभूत अणकं अग्रहत कद वस्तु स्यात् यदि कोई भी वस्तु एक के अधीन हो ज्ञान हे तो वस्तु है ज्ञान के बिना वस्तु नहीं है ज्ञान सह ऐसा यदि मानेंगे तथा चित्ते व्यग्र निरुद्ध बा चित्त जो व्यग्र हो गया अन्यत्र जो चला गया घट को देख रहा था चित्त विरुद्धम अग्रम हो गया उसका अग्र उधर चला गया पट को चला गया अन्यतर गया पट में चित्त चला गया तो चित्त घट में नहीं रहा तो घट नहीं रहेगा घट विषय को ज्ञान नहीं रहा अथा निरुद्ध हो गया चित्त कुछ विषय है नहीं स्वरूप में व्यक्त अपरामर्शम इसलिए जो वस्तु सर्व का परामर्श नहीं हुआ चित्त के द्वारा अन्य विषय भूतम अन्य अभिषय अन्य किसका विषय नहीं हुआ चित्त चित्त भी अन्य का विषय नहीं हुआ तो चित्त में भी क्या प्रमाण है चित्त को जानने वाला भी कोई नहीं रहा अन्य से अभिषयतम अप्रमाण चित्त में भी कोई प्रमाण नहीं रहा अगृतस्वभाव कैसे अगृहित चित्त स्वभाव से गृहत ही नहीं हुआ, चित्त ही नहीं रहा तदा पिष में क्या रहेगा अर्थ नहीं रहेगा टीका में तदि कित स आक्षेप में किम क्या होगा अर्थात नहीं होगा संबध्यम चितेन तद्दस्तु विवेकन व तस्त तो तो वस्तु विवेक हो वा घटो वा कुतो उत्पद्य तो चित्त के साथ संबंध हो भी संबंध मानन चित्ते न तद तो वस्तु विवेको वा घटो वस्तु विवेक हो अथवा घट हो जब अभी घट नहीं था चित्त संबद्ध होते ही घट कहाँ से उत्पन्न हो जाएगा निरुद्ध हो गया विवेक नहीं रहा तो विवेक कहाँ से उत्पन्न हो जाएगा कार्य होने के लिए नियत कारण चाहिए नियत कारण अन्य व्यतिरिक्त अनुविधाई भावानी ही कार्याणी नियत कारण अन्य व्यतिरिक्क अनुविधाई अन्य व्यतिरिक्क अनुविधान करने वाले अनुकरण करने वाले नियत कारण अन्य व्यक्ति अनुविधा अनुविधाई न भाव जितने भाव पदार्थ हैं, सब नियत कारण अन्य को अनुविधान करते हैं निश्चित कारण होने पर कार्य होगा कारण नहीं हो तो कार्य नहीं होगा नियत कारण के अन्वय कारण रहने पर कार्य रहेगा और व्यतिरिक कारण अभाव कार्य अभाव कारण के अन्य व्यतिरिक्क को अनुविधान करते अनुकरण करते है कार्य अर्थात कारण का अन्वय हो तो कार्य का अन्वय कारण का व्यतिरिक्क हो तो कार्य का व्यतिरिक्त अनुविधाई अनुविधान करने वाले अनुकरण करने वाले भाव पदार्थ है जब कारण के बिना कार्य नहीं होगा कार्याणी न स्व कारणम अतिवर्त कारणांतराध भव्य अपना जो कारण घट मिट्टी से बनता है मिट्टी नहीं है घटो को देख रहा था ज्ञान चित्त चला गया पट में अभी घट नहीं रहा फिर जब उधर चित्त आए तो मिट्टी के बिना घट्ट कहाँ से उत्पन्न हो जाएगा कारणांतराद भूतल से घट बन जाएगा उसमें तो संभव नहीं है माँ भूत अकारण ते तेम काघात कहीं अकार बिना कारण होगा तो जिसका कोई कारण नहीं है ऐसे कार्य या तो कभी नहीं होगा नहीं तो हमेशा होगा नित्य सत्व असत्व नित्य सत्व असत्यम वा क प पुष्पा आकाश गरीब नियाम संभव नित्य सत्व असत्व नित्य सत्यम असत्य बात्यसत्व है आकाश आकाश का कोई कारण नहीं नहाय के लोग नहीं मानते तो आकाश नित्य है और अथवा खपुष्प आकाश गुस्म उसका कोई कारण नहीं तो वस्तु है ही नहीं जिसका कोई कारण नहीं हो वो तो नित्य ही रहे अथवा कभी नहीं रहे नित्य सत्तम असत्यम नहीं तो कभी नहीं रहे जैसे खपुष्प और आकाश आरु कभी रहता है कभी नहीं रहता है ऐसे यदि कोई पदार्थ है तो उसका कोई कारण मानना पड़ेगा नियामक मानना पड़ेगा नियामका, मानना पड़ेगा। नियामका नाम का तो संभव हो नियामक हो तो पदार्थ में कादाचित कहेगा बिना कारण होगा तो कादाचित का नहीं होगा न कसो कारणम अतिवर्त कार्तर कारणांतराद भव तुम्हें सतह अन्य कारण से होना समर्थ नहीं हो सकता है माँ कारण अकारण कारण मानने के बिना कारण तेसा कादाचित कत्व व्याघात महाभूत कादाचित तत्व का व्याघात हो जाएगा जो अकार है वो कादाचित का होगा बिना कारण कार्य है तो कभी तो नहीं रहेगा हमेशा नित्य होगा कादाचित कत्व नहीं आएगा घट में कादाचित होने से अकार नहीं हो सकता है नज ज्ञान कारण तत्कारणम ये उत्तम कहेंगे ज्ञान का जो कारण है वही होगा घट का कारण ज्ञान उत्पन्न होता है तो, तो ज्ञान तो का कारण मानना पड़ेगा घट ज्ञान उत्पन्न हुआ तो घट ज्ञान का कारण मानना पड़ेगा जो घट ज्ञान का कारण है वही घट का कारण इतना युक्तम ऐसा यद्य मानेंगे ज्ञान होते ही कार्य मानेंगे आशा मोदकस्य मोदकस्य मोदक च उपयुज मान से विपाक आदि साम्य प्रसंगा था, तुदीया था, तुदीया था। कोई तो मोदक का खाता है उसमें रस बीरिया सामग्री सामर्थ्य आता है और कोई पास किसके पास नहीं तो आशा करता है अच्छे मोदक का लड्डू मिल जाए तो चार पाँच खा लूँगा फिर कभी सोचता है सोच कर सोचते सोचते मनोराज्य कहता है खाता है तो क्यों आशा मोदक को उपयोग करता है और कोई मोदक को खाता है जो ज्ञान है तो खाते है तो ज्ञान है और नहीं मत रहे ज्ञान चिंतन करता है तो ज्ञान के साथ विषय हो जाएगा ज्ञान उत्पन्न हुआ तो विषय उत्पन्न हो जाएगा तो फिर आशा मधु खा करके भी पुष्ट हो जाएगा जो मधु खा करके जैसे मोटा तगड़ा है कोई आशा मधु खा करके वैसे हो जाएगा रस बिर विपाक आदि साम्य प्रसंगा तो। इसलिए ज्ञान कारण से विषय बन जाएगी ये ठीक नहीं है ज्ञान कारण से विषय कहेंगे तो ज्ञान जिस विषय का चिंतन करेगा वो विषय प्राप्त हो जाए तस्मा साधु उत्तम संबंध मानम व पुनश्चित न कुत उत्पद्य चित्त के साथ संबंध होगा तो फिर भूतल संबंध हो गया घट कहाँ उत्पन्न हो जाएगा भाष्य में दिया संबंध्यमान से पुनः चित्तन कतः उत्पदित फिर संबंध होगा तो चित्त के साथ तो फिर कार्य से उत्पन्न होगा टीका अच्छी यो यो योभाग सर्वा मध्यपरभागव्याशदभाव तो अस्भूयमनवाद मध्यमभाग न स्त व्यापकभागभागो तो न सैद इतर्थभा कूत तो ज्ञानस भूरर्थित योगभागह पिछे भागहे स सर्वा मध्य पर भाग व्याप्त हो और भाग है सामने वाला सर्वा मध्य परभाग व्याप्त मध्य और पर भाग से व्याप्त है सामने है तो उसका पीछे कुछ है और मध्य में कुछ है ज्ञानाधाने सद्भाव ज्ञान उत्पन्न होने पर त्वस अनुभूय मानता यदि इसका परभाग मध्य भाग अनुभव नहीं होता है सामने भाग दिखता है मध्य परभाग नस्त यदि ज्ञान होने पर विषय मानेंगे ज्ञान आधार सद्भाव है वस्तु का सद्भाव ज्ञान से उत्पन्न होता है तो ज्ञान नहीं तो वस्तु नहीं है मध्य भाग नहीं दिखता है पीछे भाग नहीं दिखता है तो नहीं मध्य भाग वो नस्त जो सामने भाग है तो उसका पीछे भी कुछ है मध्य में कुछ है व्यापक हो गया मध्यपर भाग मध्यपर भाग दिखता नहीं तो है ही नहीं मध्य प्रभाग व्यापक नहीं रहा तो सामने भाग भी नहीं रहेगा इति व्यापक अभाव जो मध्यभाग पर भाग व्यापक नहीं रहा तो सामने दिखता है अर्भाग भाग वो भी नो भी नहीं है ये तो अर्थाभाव अर्थ ही घट सिद्ध नहीं हुआ घटक देखे तो सामने भाग दिखता है जो सामने भाग दिखता है घट में हमेशा ही निश्चित है सामने दिखता है तो उसके पीछे कुछ है मध्य में कुछ है परमाणु तो नहीं है तो मध्य में कुछ है पीछे भी कुछ है किंतु मध्य भाग पर भाग नहीं दिखता है तो नहीं है नहीं है तो वो नहीं रहा तो सामने भाग भी नहीं रहेगा तो घट भी अर्थ सिद्ध नहीं होगा तो किसको कह दे ज्ञान के साह भूरे अर्थ ही ज्ञान के साथ कौन सा अर्थ रहेगा ये चश्य अनुपस्थिता भागा ते च जो भाग उपस्थित नहीं होते दिखते नहीं है वो नहीं रहेंगे क्योंकि ज्ञान के साथ ही विषय का ज्ञान होता है तो अर्थ मानेंगे नहीं तो नहीं मानेंगे एवं ना उधर न गृह्य पृष्ठ दिखता नहीं पीठी पीछे भाग नहीं दिखता है तो नास्तिक पृष्ठ नहीं दिखता है तो नहीं है, नहीं दिखा तो फिर सामने भाग उधर में न गृहत पीछे भाग नहीं मध्य भाग नहीं तो सामने भाग भी नहीं रहेगा तस्मा स्वतंत्र अर्थ सर्व पुरुष साधारण स्वतंत्राण चित्तानी प्रतिपुरुषम प्रवर्तन थे इसलिए मानना पड़ेगा अर्थ स्वतंत्र है कोई देखे नहीं देखे दिखता है तो है नहीं तो नहीं यही बात नहीं अर्थ स्वतंत्र है ज्ञान किसको हो अथवा तो नहीं हो है सर्वपुरुष साधारण सर्वपुरुष साधारण सामान्य रज्जु है तो रज्जु है हाँ किसकी भ्रांति हो गई तो ना विषय का दोष है न दूषे का दोष है वस्तु है स्वतंत्र है भ्रांति होने पर भी रजु तो रज्जु है सर्प किसको देखने पर ही रज्जु रजू है सर्प नहीं है स्वतंत्री से चित्तानी प्रति पुरुष हम और प्रत्येक पुरुष का चित्त अलग अलग है अपने पुण्य पाप के अनुसार उसी वस्तु से किसको सुख दुख मोह होता है चित्त सबका अलग है तय संबंधात्पलब्धि पुरुष से भोग इसी प्रकार तयो विषय के चित्त का संबंध होने से उपलब्धि होती है पुरुष का भोग होता है अनुपस्थिता जो अनुपस्थित अज्ञात उपस्थित अनुपस्थित अज्ञात उपसहकृत उपस तस्वतंत्र अर्थ शेषम सुगमन आगे फिर शंका करते हैं सैद अर्थश्चे स्वतंत्र सच स्वभावित न कदाचि प्रकाशित अर्थ यदि स्वतंत्र मानेंगे उसका प्रकाश कैसे होगा घटपट आदि जो अर्थ विषय है वो तो जड़ है सच जड़ स्वभाव पुरुषा नहीं चेतना नहीं जड़ है जड़ होने के कारण न कदाचित प्रकाश है तो प्रकाशन नहीं होगा यदि जड़ होने पर ही प्रकाश होता है मानेंगे तो फिर जड़त तो उसमें नहीं रहेगा प्रकाशन बा जड़म अपनी तो, तो जड़ तो भी चला गया स्वतंत्र घटुक मानेंगे और ज्ञान के बिना प्रकाश हो जाए तो जड़त्व भी नहीं रहा इति इत भाव जड़त्व नहीं रहेगा तो पदार्थ भी नहीं रहा स्वभाव नहीं रहेगा तो पदार्थ कैसे रहेगा जड़ स्वभाव पदार्थ है इसमें जड़त्व तो नहीं रहेगा तो पदार्थ भी नहीं रहेगा न जातु स्वभाव अपहाय भाव वर्तित्व न जातु जातु कभी भी कदाचित स्वभाव के बिना पदार्थ नहीं रह सकता है अपना स्वभाव नहीं रहे और पदार्थ रहेगा नहीं रहेगा पदार्थ स्वभाव नहीं रहेगा तो पदार्थ ही नहीं रहेगा और स्वभाव को छोड़ करके पदार्थ नहीं रह सकता है न से इंद्रिया जड़ स्वभाव से अर्थ से धर्म प्रकाश इतना सांप्रथम वस्तु जड़ स्वभाव जड़ स्वभाव जो अर्थ है घटादि इंद्रिय के द्वारा उसमें प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा ये भी ठीक नहीं है नही इंद्रिया के द्वारा मन के द्वारा जड़ स्वभाव अर्थ में धर्म प्रकाश हो जाएगा प्रकाश रूप धर्म उत्पन्न हो जाता है आधेय का अर्थ जन्य होगा इंद्रिय के द्वारा चित्त के द्वारा अर्थस्य धर्म प्रकाश जो अर्थ स्वयं जड़ स्वभाव जड़ है उसका धर्म प्रकाश इंद्र से उत्पन्न हो जाएगा ऐसा नहीं होगा इंद्र के द्वारा जड़े में प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा अर्थ धर्मत्व नीलत्वाधिपत सर्व पुरुष साधारण इति एक शास्त्र सर्वे विद्वान सदि अर्थ में ही प्रकाश उत्पन्न हो जाता है अर्थ धर्मत्व अर्थ का यदि धर्म मानेंगे प्रकाश इंद्रिय के द्वारा अर्थ में प्रकाश रूप धर्म उत्पन्न हो गया अर्थ का यदि धर्म होगा नीलत्व आधिपत जैसे घट नील है उसमें नीलत्व तो रहता है सबके लिए नीलत्व तो है सर्व पुरुष साधारण घट में इंद्र का किसका संबंध हो करके घट प्रकाश हो गया तो घट में प्रकाश उत्पन्न हो गया जड़ घट में प्रकाश हो गया सबके लिए समान है तो फिर जिस शास्त्र का ज्ञान एक को हो गया शास्त्र का प्रकाश हो गया एक और शास्त्रार्थ शास्त्रार्थ को जान लिया शास्त्रार्थ का प्रकाश हो गया सबके लिए सब शास्त्र बिना पढ़े सर्वे विद्वान सब प्रसन्न सब विद्वान सब विद्वान हो जाएंगे न जाल्म कसी दस्ती कोई जाल्म नहीं मूर्ख कोई नहीं रहेगा पामर कोई नहीं रहेगा नागत धर्म प्रत्युत्पन्न युक्त अतीत अनागत घटना नष्ट हो गया आगे बनेगा उसका धर्म प्रकाश वर्तमान कैसे होगा नहीं हो युक्त उसका धर्म वर्तमान तो नहीं होगा तो अतीत अनागत का भी ज्ञान होता है और ज्ञान है प्रकाश प्रकाश फिर कैसे चित्त के, के द्वारा अतीत का अनागत का ज्ञान होगा अर्थ में प्रकाश उत्पन्न होगा जब अति तनागत है उसमें प्रकाश उत्पन्न वर्तमान होगा ऐसा नहीं ये तस्मा स्वतंत्र अर्थ उपलम्भ विषय इति मनोरथ मात्र ए स्वतंत्र अर्थ उपलम्ब का विषय होगा स्वतंत्र अर्थ होगा तो उसका प्रकाश कैसे होगा जड़ है प्रकाश नहीं होगा इसलिए उपलम्ब का उपलब्धि का ज्ञान का विषय होता अर्थ ऐसा जो सिद्धांत कहता है ये तो मनोरथ मात्र में केवल मनोरथ मनुष्य कल्पना मन करते हैं, संभव नहीं है ऐसे शंका होने पर उसका उत्तर देते हैं तदुपरागा चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञात तदुपराग अपेक्षित चित्तस्य विषय के साथ उपराग संबंध सापेक्ष विषय के साथ संबंध सापेक्ष होने पर चित्त वस्तु ज्ञातम चित्त से तद उपराग अपेक्षित चित्त होने पर वस्तु का ज्ञान होगा वस्तु के साथ उपराग संबंध होने पर चित्त से तद वस्तु उपराग संबंध सापेक्ष होने से संबंध हो तो ज्ञान होगा नहीं तो नहीं होगा वस्तु ज्ञात अज्ञात कभी ज्ञात होता है कभी अज्ञात होता हो है पदार्थ वस्तु कभी ज्ञात होती कभी होती, हमेशा है ना ना ना तो होती है हमेशा जिसका चित्त का संबंध होगा उसके लिए वस्तु ज्ञात होती है अन्य के लिए ज्ञात नहीं होती है इतोपि ज्ञान और अर्थ दोनों का भेद है एक नहीं है इतिहास तदुपर भाष्य में अयस्कांत मणिकल्पा विषया अम कम चित्तम अभि उपरंजयंती चित्तम उपरंजयंती विषया विषय चित्त का उपरंजक होते हैं विषय किसके अयस्कांतमणि कल्पा चुंबक के समान है विषय अयस्कांतमणि चुंबक है उसके सदृश विषय हो गया अचित है अय सधर्मकम लोहा के जैसी चुंबक जिस प्रकार लोहे को खींच लेता है विषय इस प्रकार चित्त को खींच लेते हैं छोटे छोटे लोहा बड़े लोहा होगा तो चिंबक खींच नहीं पाएगा छोटे छोटे लोहा टुकड़ा है तो चिंबक सब खींच लेता है इसी प्रकार विषय चित्त को खींच लेते हैं अयस धर्मकम चित्तम तो चित्त के साथ विषय का संबंध जब होता है अभिसंबद्ध चित्तम अभिसंबद्ध उपरंजी उनका उपरंजक होता है विषय चित्त का उपरंजक चित्त में फिर विषय विषय ज्ञान चिंतन आदि सब होता है आकृष्ट हो जाते हैं ये नषय चित्तम, चित्त जिस विषय से उपरोक्त हुआ उपरंजित तो होगी ह विषय ज्ञात वो विषय अज्ञात तो होगा तत्व तो अन्य पुनर्ज्ञात तो, उससे अन्य जो वस्तु है रहने पर भी अज्ञात तो है वस्तु तो ज्ञाता अज्ञात स्वरूपत्णामी चित्तम ज्ञाता अज्ञात स्वरूप होने से चित्त परिणामी में परिणाम होता है टीका मैं अयस्कांत मणिक विषय उपराघात विषय होगे गये अयस्कांत मणि के समान है ईसद्तु कल्प देश देशीय रत्यय है अयस्कांत मणि कल्प कल्प था, के अयस्कांत मणिक कांत मणिक जयसे आचार्य कल्पद आचार्य आचार्य कल्प लघु में आता है कल्प प्रत्यक्ष के थोड़ा सा काम है चुंबक का नहीं किंतु विषय उसके बराबर थोड़ा सा खाली काम है लोहा को नहीं खींचते है किन्तु चित्त को खींच लेते है ऊपर आगा संबंध विषय से संबंध होने से संयोपर है तत्वें जड़ स्वभाव्यर्थ इंद्रिय प्रणाली कया चित अर्थ जड़ स्वभाव जड़ स्वभाव पर भी इंद्रिय प्रणाली कतया चित्त का संबंध विषय के साथ साक्षात नहीं होता है इंद्रिय के द्वारा इंद्रिय प्रणाली मार्ग जिसे पानी है डां में टके में उसको लेने के लिए नाला नाली बनाते हैं जमीन में जाने के लिए इसी प्रकार ये प्रणाली है इंद्रिय के द्वारा ही चित्त विषय के साथ संबद्ध होता है तो परंपरा से इंद्रिय प्रणाली का या जिस इंद्रिया का विषय के साथ संबंध होगा उसे मार्ग से चित्त जाकर के विषय के साथ संबंध होता है इंद्रिय प्रणाली कया चित्तम उपरंजयती अर्थ जड़ होने पर भी चित्त का फिर परिणाम होता है तदेव चित भूतम चित्त उपसंक्रांत प्रतिबिंब चित्त दर्पण के जैसे स्वच्छ है तो प्रति उपसंक्रांत प्रतिबिंबा चित्तीशक्ति संक्रांत प्रतिबिंब यशा चित्तीशक्ति ऐसा चित्त शक्ति चित्तीशक्ति का प्रतिबिंब चित्त में होता है उपसंक्रांत प्रतिबिंब है यशा चित्ती शक्ति असा चित्ती शक्ति चेतन का प्रतिबिंब चित्त में होता है दर्पण के समान चित्तम अर्थोपरो हो गया चित्त जिस अर्थ से संबद्ध हुआ उस अर्थ उपरक्त हो गया चित्त चित्त में तदाकार हो जाता है उपरोक्त उपरंज उसका प्रकट कर लेता है चित्त में तदाकार आ जाता है अर्थ का आकार चित्त में आ जाता है दिखता है जैसे प्रतिबिंब दर्पण में प्रतिबिंब होता है चित्त का तदाकार परिणाम होने से चित्त में विषय आकार तो आ जाता है और चित्त में चित्त शक्ति का प्रतिबिंब है पर उत्तम चेतयमाना अर्थम अनुभवती चेतयम चित्त शक्ति चित्ती शक्ति अर्थ में अनुभव होती है अर्थ को अनुभव करता करती है चित्त के साथ अर्थ का संबंध हो चित्ती एक चित्त में चित्त शक्ति का प्रतिबिंब हुआ उसी चित्त अर्थ आकार परिणत हुआ उसी चित्त में अर्थ का भी संबंध है चित्त शक्ति का प्रतिबिंब है तो दोनों दर्पण में जिस प्रकार प्रतिबिंब दिखता है अन्य का प्रतिबिंब दिखता है दोनों प्रतिबिंब संबंध दिखते हैं चित्ती शक्ति का प्रतिबिंब होता है और अर्थाकार ही चित्त तो अर्थ का चेतन के साथ संबंध अवास्तव संबंध वास्तव वा था में नहीं है अर्थम अनुभव वो अर्थ का अनुभव पुरुष में अर्थ का अनुभव हुआ वो अर्थ पुरुष में दिखता है न तो अर्थ कच्चित प्राकट्यादिक ये नहीं कि अर्थ में कोई प्राकट्य आदि उत्पन्न हो जाता है प्रकाश उत्पन्न होता है ऐसा नहीं है जो कहते अर्थ में प्रकाश उत्पन्न होगा प्रकाश उत्पन्न होगा तो सब देखने लग जाएंगे ऐसा नहीं तार मीमांसा को लोग कहते अर्थ का ज्ञान जो होता है ज्ञान में एक प्राकट्य की उत्पत्ति होती ज्ञातता वो ज्ञान विषय हो गया उसको प्रकट कह देते हैं किन्तु प्राकट्य आदि कोई अर्थ में उत्पत्ति किसकी होती ये बात नहीं ना पे असंबद्ध चित्ते नित्त के साथ असंबद्ध है ऐसा नहीं चित्त के साथ संबंध चेत शक्ति हो करके विषय का ज्ञान होगा तत् प्रतिबिंब संक्रांतिर उतत्वाद क्योंकि चित्त का चैतन्य का प्रतिबिंब उसमें चित्त शक्ति का है प्रतिबिंब में अर्थ का संबंध दिखता है इसलिए चित्त के साथ असंबद्ध नहीं चित्तशक्ति का संबंध है पू प्रतिबिंब रूप और विषय के साथ संबंध है यद्यपि च चित्तस्य च च इंद्रियस्य इंद्रियहारी विषय अस्ति संबंध ये चित्त को इंद्रिय को कहते अहंकार का कार्य अहंकार सर, से विषय के साथ इंद्रिय का चित्त का संबंध है तथापि त्र शरीरे वृत्ति मत चितेन सह संबंध हो विषयाण जिस शरीर में चित्त वृत्ति है रहता है शरीर में चित्त रहने पर उसी शरीर के द्वारा चित्त के साथ संबंध होगा उसी शरीर के साथ चित्त का संबंध हो विषय का संबंध हो तेन सह संबंध विषयाणु मिति अयमणि कल्पा हित उत्तम विषय को अयस्कांतमणि जैसे कहा गया भाष्य में कहा गया अम चित्तमिति चित्त लोह के जैसे जाते हैं खींचा जाता है विषय के द्वारा इंद्रिय प्रणाली कया अभि संबद्ध उपरंज इंद्रिय के द्वारा संबद्ध होकर के चित्त का उपरंजक होते हैं प्रकट प्रकट कर लेते हैं अतव चित्त परिणामी वस्तुतः चित्तपरि तदेव चित्त व्यतिरण अवस्थाप्य चित अतिथ विषय उसकी व्यवस्था करके निश्चय करके तेभ्यो पारणतिधर्मको व्यतिरिक्त आत्मा आदर्शय तत्वर्म्यम अमित अश वक्त पूरे सूत्र पठती ऐसे पाठ है तद वैधर्म्यम वैधर्म्याण और किसी में संशोधन नहीं किया गया तद वैधर्म्यम अपरिणाम पुरानी पुस्तक है किसके पास और है पाठ ऐसे है चित्त अर्थ व्यवस्था होगी तेभ्य परिणतिधर्म के व्यतिरित परिणतिधर्म परिणति हो गए विषय अर्थ उससे अतिरिक्त है आत्मा आत्मा आदर्शय आत्मा को दिखाने के लिए विषय में जैसे है उसे वैधर्म्य आत्मा में दिखाते हैं तद वैधर्म्यम अपरिणाम अश वक्तम विषय से वैधर्मेह अपरिणाम विषय में हे परिणाम पर परिणतिधर्मक आत्मा अपरिणाम आत्मा विषय से भिन्न दिखाने के लिए तद्वैधर्म विषय वैधर्म्य विषय में परिणाम है वैधर्मे अपमी अस्य आत्मन वक्त पूरय्वा सूत्र पठती पूर्ण करके कुछ अध्याय करके सूत्र पढ़ते हे चित्त विषय जिसके मते में चित्त ही विषय होगा विषय चित्त एक अलग विषय नहीं बौद्धलोक मानते तस्य त्ञाता चित्तवृत पुरुष से परिणाम ये तो तदे चित्त विषय <coughs> एक नहीं चित्त का तो विषय घट आदि हो गया तदेव चित्तम यस्य विषय भी यषय घटपट आदि को विषय करता है चित्त और चित्त को जो जानता है पुरुष पुरुष का विषय कौन हो गया चित्त यसे तो पुरुष विषय चित्तम तस्य पुरुषस्य से पुरुष के लिए सदा ज्ञाता चित्तवृत पुरुष को सब हमेशा ही चित्त वृत्ति ज्ञात तो है चित्त के वृत्ति को पुरुष हमेशा जानता है आपकी चित्त में जो परिणाम है आए, आप उसको हमेशा जानते हो ज्ञान सुख दुख होते ही वेदांत मानते साक्षी के द्वारा प्रकाशित तो हो जाता है चित्त की वृत्ति का साक्षी है आत्मा पुरुषस्य से सदा ज्ञाता क्योंकि तत पुरुष से अपरिणामित उसके जो प्रभु है पुरुष है अपमी होने से हमेशा उसके द्वारा ज्ञात होते हैं होती है वृत्ति टीका में यद चित्त विषय तमेशा ज्ञाते तत्प्रभु पुरुष से अपरिणाम है ना विक्षिप्त है, है क्या नहीं है क्या कहते मूढ़ के पहले क्या है छिपता है ना हाँ क्षिप्ता आके विक्षिप्त है क्या क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्रतया अवस्थितम चितिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र होकर के चित्त रहता है आ निरोधात निरोध होने तक सर्वदा पुरुष अनुभूय ते वृत्तिमत वृत्तिमत चित्तम सर्वदा पुरुषेण अनुभूयते चित्त में वृत्ति होती वृत्ति वाला चित्त है पुरुष उसका अनुभव करता है चित्त में विभिन्न प्रकार वृत्ति होती है और वृत्ति वाला चित्त पुरुष के द्वारा अनुभूत होता है तत्क हेतु तो, क्यों इसे होता है यत पुरुष अपरिणामी क्योंकि पुरुष अपरिणामी है परिणाम रहित है हमेशा एक स्वरूप है परिणामित्व तो चित्तवत पुरुष ज्ञाता ज्ञाते विषय भवे यदि परिणामी होता पुरुष चित्त के समान चित्त परिणामी होने से कभी विषय को जानता है कभी दूसरे विषय को जानता उसको नहीं जानता है, कभी ज्ञात विषय को कभी अज्ञात विषय को होता है यदि परिणामी होता पुरुष अभी चित्त के समान ज्ञाता ज्ञात विषय भवे थे ज्ञाता ज्ञातो विषय उसका विषय कभी ज्ञात हो कभी अज्ञात हो होता ऐसा नहीं होता है षय ज्ञात विषय अय अष ज्ञात विषय ज्ञात विषय ये पुरुष से सुरुष ज्ञात विषय इसलिए परिणामी नहीं हे तस्मापरिणामी पुरुष परिणाम ततच पिणाभ्यो इति इसलिए विषय से भिन्न है विषय परिणामी पुरुष अपरिणामी पुरुष विषय से भिन्न बताने के लिए ही विषय में जो परिणामित्व तो है उसका में पुरुष में दिखाते हैं यहाँ इसलिए पाठ ऐसे चाहिए जिसे बताया और तो संशोधन करना चाहिए पाठ में पहले आया टीका में व्यतिरितम आत्मान आदर्श तदवैधर्म्यम अस्य तमें वक्त बैधर्म्यम अपमित सूत्र पटति पुरुष अपरिणामी तदैततः यदि चित्तवत यदि चित्तवत पुरुष अभी चित्त जैसे परिणत होता है परिनामी है इस प्रकार पुरुष प्रभु पुरुष भी यदि परिणाम को प्राप्त करे तत तद् विषया चित्तवृत्त शब्द ज्ञाता ज्ञाता शिव विषया चित्त वृत पुरुष के विषय होते चित्त की वृत्ति है जैसे चित्त के विषय शब्द आदि है शब्दादि विषय के समान शब्दादि विषय चित्त के द्वारा कभी ज्ञात कभी अज्ञात चित्त परिणामी होने से पुरुष यदि परिणामी होता है तो पुरुष का विषय चित्त वृत्ति भी सदा ज्ञात अज्ञात होते कभी ज्ञात होती किंतु सदा ज्ञात है सदा ज्ञात मनसस्त तो प्रभु पुरुष तो से अपरणाम अनुमापय मनस ज्ञात मन के द्वारा विषय ज्ञात होते हैं नहीं मनुष्य ज्ञातत्व तो मनस पुरुष के द्वारा हमेशा ही मन मनस ज्ञात ज्ञातत्व मन में जो चित्त की वृत्ति सब ज्ञात है <Sti> तत्प्रभु पुरुष से अपरिणाम मन मापेती जो मन तो में ज्ञातत्व है मनस वृत्ति है वृत्ति में ज्ञातत्व तथा तो मन में जो ज्ञातत्व तो आया पुरुष के द्वारा मन ज्ञात होता है सदा ज्ञात मनस मनुष्य ज्ञातत्व मन ज्ञात है मन में ज्ञातत्व तो रहेगा चित्त में जो वृत्ति हो वृत्ति वाले मन हमेशा ज्ञात होते हैं जो ज्ञातत्व आया पुरुषस्य से अपरिणामी तो अनु उसका जो ज्ञाता है वो अपरिणामी है इसलिए हमेशा ज्ञात होता है यदि अपरिणामी होकर अपरिणामी होता तो विषय कभी ज्ञात कभी अज्ञात होते जैसे शब्द स्प्रशाद ही हमेशा ज्ञात होते इसलिए उसका ज्ञाता पुरुष अपरिणामी है यह अनुमान से सिद्ध होता है टीका में सदा ज्ञातत्व तो मनस मन शब्द से केवल नहीं वृत्ति वाला बलाल्न सवृत्तिक वृत्ति मन हमेशा ही ज्ञात है तसे यह प्रभु भोक्ता है है पुरुष है वो है तभु प्रभु पुरुषस्य तम अपय अन से, तो से पुरुष अपरिणाम तथा चिणाम परिणामनिता पुषा भेद भाव अपरिणामन से अपरिणामी हो गया कौन पुरुष तस्य परिणामी नश्चित चित्त परिणामी परिणामी नितिता परिणामी चित्त भिन्न होगा पुरुष से भेद इत पुरुषका भेद हे ओम पूर्ण